देवी भागवत नौ स्कंध प्रकृति पंचवित प्रकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला एवं कलांश का वर्णन विश्व भर में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको कला के अंश का अंश समझना चाहिए इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है पति और पुत्र के सहित साथ भी ब्राह्मणी की वस्त्र अलंकार और चंदन से जो पूजा करता है उसके द्वारा भगवती प्रकृति सुबूजित होती हैं जिसने ब्राह्मण की अष्टवर्षा कुमारी का वस्त्र अलंकार एवं चंदन आदि से अर्चन कर लिया उसके द्वारा भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो गई उत्तम मध्यम और निकृष्ट प्राय सभी स्त्रियाँ भगवती प्रकृति की अंग हैं जो श्रेष्ठ आचरण वाली तथा पतिव्रता स्त्रियाँ हैं उन्हें प्रकृति देवी का सत्वांश समझना चाहिए इनको उत्तम माना जाता है जिन्हें भोग ही प्रिय है वे राजस अंश से प्रकट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की कही गई हैं वे सुख भोगने के लिए विवश होकर सदा अपने कार्य में लगी रहती हैं प्रकृति देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती हैं इनके कुल का कुछ पता नहीं रहता उनके मुख कुरूप होते हैं वे धुर्त प्रेक्षाचारिणी और कलह होती हैं भूमंडल पर वे कुलटा कहलाती हैं। स्त्री भी प्रकृति का तामस अंश कही गई है इस प्रकार देश में सभी देविया सुपूजित हुई है दुर्गा दुर्गति का नाश करती है राजा सुरथ ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की है इसके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्रीराम ने देवी की पूजा की है तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गई पहले दक्ष के यहाँ ये प्रकट हुई थी दैत्यों का वध करने के पश्चात स्वामी का अपमान देखकर इन्होंने यज्ञ में अपना वह शरीर त्याग दिया फिर यह हिमालय की पत्नी के उधर से उत्पन्न हुई भगवान शंकर को अपना पति बनाया गणेश और स्कंद इनके दो पुत्र हुए गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है स्कंद विष्णुपुत्र हो चुके हैं नारद इसके बाद राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी की आराधना की है इसके उपरांत तीनों लोकों में देवता मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री का अनुष्ठान किया फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि इनके उपासक बन गए हैं ब्रह्मा ने पहले सरस्वती का सम्मान किया इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूज्य हो गई है सर्वप्रथम गोलोक में रासमंडल के अवसर पर भगवती राधा की पूजा हुई है गोपों गोपियों गोप कुमारों और कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया था उस समय कार्तिकी पूर्णिमा की, की चांदनी रात थी गवों का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रवृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक पुष्प एवं धूप आदि सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे स्तुति भी की इस भूमंडल पर पहले इनकी पूजा राजा सुयज्ञ ने की है ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे भगवान शंकर के आदेशानुसार इन्होंने राजा देवी की उपासना की थी फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में सदा तत्पर हो गए जो जो कलाएं प्रकट हुई है उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है मुने तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया इस प्रकार भगवती प्रकृति का संपूर्ण शुभ चरित्र मैं तुम्हें सुना चुका सभी लक्षण वैदिक प्रमाण से सम्पन्न है अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो